रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक पांचवा भाग नयन का बचपन घोर करीबी में बीता था उनकी कोई पुश्तनी जमीन जायदाद नहीं थी और परिवार बहुत बड़ा था उनके लिए घर का खर्च चला पाना भी मुश्किल था जवान होते ही उन्होंने कर्ज लेकर व्यापार शुरू किया पर असफल रहे। इसके बाद वे हिमालय के मिलम गांव के स्कूल में मास्टरी करने लगे मणि सिमह नाइन सिमह से बड़े थे अठारह सो तैतीस में मार्डगोमरी ने दोनों भाइयों को सर्वेक्षण का कठिन प्रशिक्षण दिया यह प्रशिक्षण बाद में भारत के हर सर्वे या चेनमैन के लिए अनिवार्य हो गया उन्हें एक नपेतुले तरीके से चलना सिखाया गया जिससे भले ही भूभाग कैसा भी हो हर कदम एक निश्चित दूरी नापता था यानी इंच। कदमों की संख्या गिनने के लिए उन्हें एक सौ मोतियों वाली माला दी गई थी पारंपरिक मालाओं में एक सौ आठ मोती होते हैं। इस प्रकार कदमों को गिनकर चली गई दूरी नापने में वे सक्षम हुए तीर्थयात्री के भेष में नये के बोरी बिस्तर में कई यंत्र छिपे थे। चाय के कटोरे में पारे से भरा एक आला था जिससे क्षिज ढूंढने में मदद मिलती थी उनकी चड़ी में एक थर्मामीटर छिपा था जिसे वे चाय के उबलते पानी में डुबोकर वहाँ की ऊंचाई नापते थे हर स्कूली छात्र जानता है कि पानी उबलने का बिंदु ऊंचाई के अनुसार बदलता जाता है पर सबसे खास चीजें नयन के प्रार्थना चक्र में छिपी थी सामान्यतः प्रार्थना चक्र एक पवित्र वस्तु होता है जिसमें चमड़े या कागज पर लिखा यह तिब्बती मंत्र होता है हुम परंतु का विशेष प्रार्थना चक्र दूरियों ऊंचाइयों और पहचान चिन्हों के आंकड़ों से भरा था इन पैदल सर्वेरों को कूट नाम दिए गए थे सिंह का नाम चीफ पंडित यानी मुख्य पंडित और उनके चचेरे भाई का नाम सेकंड पंडित यानी दूसरा पंडित था ये कुट नाम सर्वे करने वालों पर सदा के लिए चिपक गए और बाद में सभी सर्वेयर पंडित के नाम से पुकारे जाने लगे अठारह में दोनों पंडितों ने अपना पहला अभियान शुरू किया तिब्बती सीमा पार करते वक्त उन्हें अपना भेष बदलकर तीर्थ बनना पड़ा नेपाल पहुंचने पर दोनों भाई अलग हुए नयन सिंह झासा जाने के लिए तिब्बत की सीमा की ओर बढ़े व्यापारियों के एक दल में मिलकर उन्होंने तिब्बत में प्रवेश किया रास्ते में व्यापारियों ने उन्हें धोखा दिया और उनके ज्यादातर पैसे लूट लिया सौभाग्य से सर्वेक्षण के उनके बहुमूल्य उपकरण बच गए जो एक डिब्बे के नकली तले के नीचे छिपे थे